प्रेमचंद की कहानी नशा ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं मैं जमींदारों की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंग और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता वह जमींदारों का पक्ष लेता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 मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण ये था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वो सीधे मुंह बात ना करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की दूध जरूरत ऐसी ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता सुस्त बदतमीजी भी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था अब दशहरे की, की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर ना जाऊंगा मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का नेता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया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 अगर उसे सुझाव दिए जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता न लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा हाँ मैं तो यही समझता हूँ तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता सेकेंड क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था आपकी की सेकेंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामो को ये पहचानने में देर न लगे की मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी पैसे ईश्वरी की जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी फिर भी मैं उन सबो में उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे क्यूँ ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब, सब दौड़ते हैं लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते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 जी नहीं कदापि नहीं तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है गाड़ी चली डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी एक आदमी ने ही हमारा कमरा खोला मैं तुरंत चिल्ला उठा दूसरा दर्जा है सेकंड क्लास है उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देख कहा जी हाँ सेवक इतना समझता है और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे दो भद्र पुरुष थे पांच बेगार बेगारों ने हमारा सामान उठाया दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसलमान था रियासत अली दूसरा ब्राह्मण था राम दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हो तुम कव्वे होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते है ईश्वरी ने कहा हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। है कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ नहीं कब का लखनऊ चला आया होता आपकी मैं इन्हें घसीट लाया इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस चार आने प्रतिशब्द है पर यहाँ से उसका भी जवाब इनकारी हो गया दोनों सज्जनों ने मेरी और चकित नेत्रों से देखा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 ढाई लाख सालाना की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए हैं रामहरक बोले अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है कोई भांप ही नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते एक गाड़े की मिर्जयी और चमरौधे चूते पहने बाजारों में घूमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने दस लाख से कॉलेज खोल दिया मैं मन में कटा जा रहा था पर ना जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शह सवार नहीं हूँ हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ यहाँ देखा तो दो कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ पर बोटिया कांप रही थी मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया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 पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हाथों अपनी धोती भी छांटते शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा डटते थे यहाँ पाव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए कहा ने उसके पाँव धोए मैंने भी पाँव बढ़ा दिए कहा ने मेरे पाँव भी धोए मेरा वह विचार न जाने कहा चला गया था सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पड़ेंगे पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं कहीं शतरंज पर जमे हैं, ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनाते नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं केवल जबान हिला देना काफी है नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े महात्मा गांधी का कुवर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए कहीं कुंवर साहब नाराज न ना हो जाएं, बिछावन ठीक समय पर लग जाए कुंवर साहब के सोने का समय आ गया मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं उसकी महानता में भट्टा लग जाएगा एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए मेरी आंखें नींद से झपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊ कुछ ठहरा कोई साढ़े बजे मेहरा आया बड़ा मुंह लगा नौकर था घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी ही ना रही अब जो याद आई तो भागा हुआ आया मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गयी मगर लैम्प न जला लैम्प मेज पर रखा हुआ था फिर कुंवर साहब कैसे जलाये मैं झुंझला रहा था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 वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मंचला आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे मैंने शान जमाई जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है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 हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें मैंने कहा अभी तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है भाई लेकिन जो ही इख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गाँव के महाजन ऐसी लड़ने पर तैयार हो गया छुट्टी इसी तरह खत्म हुई और हम फिर प्रयाग चले गाँव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुँचाने आए ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दो लेकिन यह सामर्थ्य कहा थी वापसी टिकट था ही केवल गाड़ी में बैठना था पर गाड़ी आई तो ठसाठस थस भरी हुई दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ भोग सभी लोग लौट रहे थे सेकेंड क्लास में दिल रखने की जगह नहीं इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर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 राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप खुद बादशाह पर दाव लगा सकते हैं अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी पीठ पर बांधे हुए था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था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 ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा वॉट एन ईडियट यू आर बीर और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था कहानी समाप्त समाप्त, समाप्त.